का एक भौतिक तत्व तो है जिसके संबंध में मुझे ऐसा लगता है की हम लोग बहुत ज्यादा अपने को उसके साथ मिला देते है इसमें तो तो तो तो हमने तो तो तो ये पाया कि शरीर और यह प्रतीत होने वाला समस्त दृश्य ये दोनों एक ही जात के है और हमारा आपका जो यह अहम रूपी गुण है या मैं न एक तो भारी बात यह है कि होने वाले दृश्य के साथ जब तादाद जोड़ लेता है तो इसी की भासी बन जाता है और सफीद होने वाले दृश्य जगत से मुख मर लेता है अनंत के स्वरूप का बन जाता है घर के मुख मोल लेता है सब उनकी विस्तुतियाँ मानव के रक्षण प्रणाली के अनुसार लोग उनकी सामर्थ है और ज्ञान उनका स्वरूप है और प्रेम उनका स्वभाव है तो स्वभाव स्वरूप और सामर्थ्य और ये सब बहुत प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करके हम लोग केवल एक ही बात कह सकते हैं कि ये सब उनकी विभूतियाँ है और ईश्वर की विभूतियाँ ईश्वर के समान ही अनंत है और स्वामी जी ने अपनी श्रद्ध के आधार पर हम लोगों के विकास की जो चरम सीमा बताई है वह बताई है अनंत की विभूतियों के समान अनंत भोजन जी सभी ब्रह्म रह जाएगा ऐसा स्वामी था जी महाराज ने नहीं कहा और लोग क्या चाहते होंगे उसका मुझसे पता नहीं है में एक बार एक बड़े संघ ऐसी बातचीत हो रही थी महाराज ऐसी तो उन्होंने पूछा कि जैसे आज सवेरे ना कुछ होने वाली बात थी ना उसी के साथ पूछा उन्होंने की स्वामी महाराज ब्रह्म का बोध की सहता है होता है ये प्रश्न किया पूछने वाले में स्वामी जी महाराज ने बहुत प्यार दुला से उनको और कहा कि यह यार ब्रह्म का दौ ब्रम होता है जवाब दिया इसका मतलब क्या हुआ की हम सब लहरों में ऐसी जो भाई बहन विद्यार्थी टी चुके हैं अर्थात जो के विज्ञासी है इस बात में बहुत ही निःसंशय हो जाना चाहिए कि उनके अहम रूपी उनका विकास कहाँ तक होगा कि उसकी उसके सब विकार नष्ट हो जाएंगे असत में सब बुद्धि करने के फल स्वरूप जो तो दृश्य पैदा हुए है वे दृष्ट सब मिल जाए असत में सद्धि क्या मतलब है कि दृश्य में सदबुद्धि शरीर में सदबुद्धि सदबुद्धि का अर्थ है की सत्य करके जो शरीर सत्य है संसार सत्य है शरीर और संसार के संयोग से जो सुख मिलता है वो सुख है ऐसा पहकर जो प्रमाद काल में हम दृश्य में सदबुद्धि रख रहे थे सत्संग के प्रभाव से उससे मिटा देना अर्थात यह सब सत्य नहीं है अस्थायी नहीं है नित्य नहीं है ऐसा करके जान देना इससे इस सत्संग के प्रभाव से अहम रूपी समी में ऐसी सब प्रकार की विकृतियों होता, मार्च हो जाता है शरीर को सत्य मानने ऐसी संसार को सत्य मानने से, सुखद परिस्थितियों को पर सत्य मानने से साधक के जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियों की उत्पत्ति हो जाती है और जब सत्संग के प्रभाव से ऐसी बुद्धि को छोड़ दिया जाता है अपनी ऊर्जा निकाल दिया जाता है तब तो उसके बाद अहम रूपी खन में ऐसी विकृति होता नाश हो, हो जाता है और जब विस्तृतियों का नाश हो जाता है जब केवल शुद्ध अहम रह जाता है तो उस शुद्ध अहम में अपने आप ही उस विचार का उदय होता है जो उसे नित्य पत्रों का योग करा दे उस गति का आरम्भ होता है जो अविनाशी से अविनाशी योग करा दे उसमे उस इस पवित्र प्रेम की अभिव्यक्ति होती है तो भक्त से भगवान ऐसी मिला होता है तो भगवान से मिला दे, तो से मिला दे इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अहम रूपी अमु की जो सीमा थी वो सीमा टूट गई। अहम रूपी अमु इस से बना हुआ था उसमें ईश्वरीय प्रेम के प्रवाहित होने से उसके जितने विचार कर हुए थे उन उनके हट जाने के बाद वो अहम स्वयं ही दल कर प्रेम के धातु में बदल गया तो और प्रेमा गया और प्रेम प्रेमी उसके बीच में ऐसी लुप्त हो गया नहीं रहा ये अहम रूपी अनुका विश्लेषण जब होता है तो इस तरह से हम अंतिम विचार माना जाता है महाराज जी ने कभी यह नहीं माना कि जिज्ञासा पूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा जीव जो है वो ब्रह्म हो जाएगा नहीं नहीं ब्रह्म हो जाएगा अनंत नहीं हो जाएगा ईश्वर नहीं हो जाएगा ईश्वर की विभुति अभिन्न हो जाएगा भक्त होकर भगवान के प्रेम ऐसी अभिन्न हो जाएगा तो जिज्ञास निश्चित के प्रकाश में ज्ञान से अभिन्न हो जाएगा इस प्रकार से जो ईश्वर की विभूतियाँ है उन विभुतियों के उप में हमारा आपका अहम रूपी अनु परिवर्तित होकर उसमें मिल जाएगा ऐसा हम महाराज ने व्यक्त किया है और प्रणाली ने ऐसा ही की चरम सीमा माना है तो अब आज की अपनी दशा को सामने रखकर हम लोग देखें किस तरह से हम मिलना चाहते हैं हम महाराज ने सरह जगह पर ऐसे लिखा है की साधक का साधन सत्वों ऐसी अभिन्नता होती है और साधन सत्वों में और साधन में कोई वेद नहीं होता सर जगह आरोप उन्होंने ऐसे लिखा है की क्रीम क्रीम और फ्रें ये रह जाते हैं प्रेमी कहलाने वाला युक्त हो जाता है तो क्रीम और फ्रेंग से श्रेणास होता है जिसको गौरी शंकर का विहार और दूसरा राम का विहार रघराधे श्याम का बिहार ऐसे करके महाराजी ने वर्णन किया है तो इन सब का अर्थ मैंने ये निकाला की आज जो अहम है ही जिसके आधार आरोप मुझसे यह यह अभिव्यक्ति निकलती रहती है की मैं साधक हूँ मैं रास्ते में हूँ मई खोज में हूँ मई चिंतन में हूँ मैं चर्चा में हूँ ये ध्वनि निकलती रहती है जिसमें ऐसी ये सब ध्वनि निकल रही है उसके विकास की अंतिम सीमा कहाँ पर पहुँचेगी पर सब के साथ जो हुआ है वो तो खत्म हो जाएगा विकास होता जाएगा इसका प्रमाण क्या है विकास होता जाएगा इसका प्रमाण क्या है तो मन की बात अगर पूरी नहीं हुई तो छोड़ नहीं आए मन की बात अगर पूरी हो गई तो ये बहुत बड़े हर्ष की बात है ऐसा नहीं मालूम होगा क्यूँ तो क्यूँकी अहम रूपी उनका विकास रहा है इसका अर्थ यह है कि आप में से, बुद्ध में ऐसी अर्थात अहम रूपी उन में ऐसी संकल्प की फूर्ति का महत्व खत्म हो रहा है ये विकास समझ में ये ये आएगा इतना विकास गया यह हो गया ये बात हम लोगों के समझ में आने की नहीं समझ में आने की नहीं जिन महापुरुषों का यह यह विकास पूरा हो गया उन तो महापुरुषों ने उसको अनुभव किया हम वर्णन करें तो उस वर्णन का कोई अर्थ नहीं है, गया लेकिन मुझको अच्छा लगता है कि हम स्वयं अपने आप और हमारे समान वो अपने आत्मीय भाई बन साधक है जो तो दिन रात इस प्रयास में लगे हैं कि किसी भी प्रकार के मेरा विकास करना चाहिए उनकी ओर से और अपनी ओर से मई सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि तो सत्संग के प्रभाव से अहम रूपी अम में परिवर्तन आया उसमें कठोरता और उसमें दिखती का नाश हुआ वो शुभता की ओर है इसका प्रमाण हम लोगों के साथ क्या है इसकी पहचान हम लोगो के साथ क्या है तब मैं सोचती हूँ की अगर मन कोई बात पूरी हो गई और उससे हम एकदम हर्च में भर गए और मन की बात कोई पूरी नहीं हुई और उससे हम अत्यंत भिन्न हो गए तो इसका अर्थ है कि अभी तक मुद्द पर असल का रंग चढ़ा गया हुआ है और मन भी हो गई तो भी आपके किसी विपरीत में कोई फर्क नहीं पड़ा संतुलन में इसमें भी हम शब्द की ठीक जी जान बनाए मालूम नहीं होता है लेकिन अर्थ समझा सकते हूँ व्यक्तित्व की जो एक सहज स्थिति है उस व्यक्तित्व की सहज स्थिति में संकल्प पूर्ति के हल्क से कोई लहर पैदा न हो समझ में आता है इसमें साइकोलॉजी दर्म में इसमें सह स्थिति जो है व्यक्तित्व उसमें संकल्प पूर्ति के सुख ऐसी कहीं हलचल पैदा न हो यह प्रभाव इस पर माना जाए और मन की बात कोई पूरी नहीं हुई तो तो बहुत बड़ी घटना हो गई, बड़ा भारी खबर हो गया बड़ी अशांति हो गई, निकल फुक मच गया ऐसा मन उस परिस्थिति में भी हमारा संतुलन बना रहे सहज तो स्थिति में हम स्थित रह सके तो हम कहेंगे कि अहम रूपी में इतना विकास हो रहा है कि वह बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव से शुद्ध नहीं हो रहा क्या जा रहा है की तरफ ऐसा लोगों को जानने चाहिए और मानना चाहिए और नहीं तुम्हें तो मैं क्या बताऊंगी सौ भाग्यशाली कहूँ विभाग कहूँ कुछ भी जाने के लिए ऐसे औसर आते ही जून में अधिक ऐसी अधिक संकल्पों की पूर्ति का सामान अपने पास छुटा दिया हो ऐसी परिस्थिति में दस बात आपके मन के अनुकूल हो गई, एक अगर प्रतिकूल हो गई, तो धरती आसमान में आग लग जाए ये क्या हो गया ये क्या, हो गया, ये क्या, हो गया? ये क्या हो गया, एक सेकेंड के लिए वही ठहराव नहीं दिखाई देता उथल पथल रोना गाना चिल्लाना धूम मचाना स्वयं अपने आप में आँखों से बाहर हो जाना और वायुमंडल में एकदम सागर की लहर उठा गई ये मैंने देखा ये सागर की बात नहीं है की चाहे जिन, जिन भाई बहनों के जीवन में संकल्प पूर्ति की ज्यादा सुविधा नहीं है वे उतना आँखों ऐसी बाहर नहीं हो सके लेकिन जिनको आशा रहती है जिनको इस प्रकार का एक आभास रहता है कि मैं कोई तो खास आदमी हूँ मेरी हर बात मानी ही जानी चाहिए मेरा हर हुआ पूरा ही होना चाहिए इस तरह की दशा जो होती है वो मैं कहूँगी कि अहम रूपी अनु की विस्तृत दशा है उनकी बात पूरी नहीं हुई उसमे तो एक सहज स्थिति में संक्षोभ पैदा हो गया मनोविज्ञान में दोनों ही बातों का संक्षोभ कहा जाता है हर्ष के मारे संचल संचल पैदा हो गई एकदम उसको भी संक्षोम कहा जाता है और संकल्प पूरा नहीं हुआ तो भीतर ऐसी क्रोध आ गया बेचैनी पैदा हो गई, तो उसको भी संशोध कहा जाता है तो आपके व्यक्तित्व में सत्सुंग का इतना प्रभाव तो कम से कम और तत्कालिक होना चाहिए तो मैं अभी इसी समय इसी क्षण में कोई बात उनकी पूरी करना चाहूँ और समाज की जिस जिस समाज में मैं रहती हूँ उसकी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं है कहा तो जा रहा है कि अच्छी बात थोड़ा ठहर जाए कुछ देर बात कर लेंगे इंतजाम करके हो जाएगा अथवा प्रकृति का विधान है आपने संकल्प पूरा करके भी संकल्प पूर्ति के सुख नहीं छोड़ा तो प्रकृति आपको तो इस चिंतन ऐसी प्रेरित होकर आपके संकल्प पूर्ति के संयोग में बाधा पूरी करेगी हो गया निकल गया मन की बात पूरी होने का अब काल आ गया है तो का काम क्या है कि की काल जो देख है तो, तो हर्षित हो जाए ये अच्छा ये मंगलकारी प्रभु का मंगलकारी विधान है संकल्प पूरा करते करते हमने अपने राग को तो नहीं छोड़ा तो हितकारी प्रकृति ने अब संकल्प की अपूर्ति काल का समय ला दिया है तो अब क्या करना चाहिए मुझे कि अपूर्ति में शुद्ध हो करके शांत रहते हुए संकल्प की निवृत्ति की तैयारी कर लेनी चाहिए बस तो छुट्टी मिल जाएगी सब तरफ ऐसी ऐसा हो जाएगा सहज हो जाएगा तो मैं करती हूँ कि भगवान का दर्शन मुझे हो गया और भगवान से मेरी बातचीत हो गई और अब तो हम संत कबीर की भांति भगवान के प्रेम में भुला गए हैं और तो भगवान ही मेरा मेरा सेवा करने के लिए मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पीछे पीछे फिरते हैं ये बात कहने की घड़ी कब आएगी वो तो भगवान जाने लेकिन सत्संग में बैठने का सत करने का संत की शरण में आने का कम ऐसी कम तात्काल प्रभाव तो इतना होना चाहिए कि हम लोग अपने आसपास के वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं से अपने में संक्षोभ न पैदा होने दें तो क्या अगर ऐसा होता है तो हमें कहना चाहिए कि अहम रूचि उनका विकास हो रहा है किस और विकास हो रहा है रोड के नाशकारी मार्ग से हटकर कर योगवित होने की और विकास हो रहा है मन, मनचाही बातों के न होने पर जो शांत रह सकता है उसमें योगवित होने की सामर्थ्य आ जाती तो है बाहर की उथल पुथल ऐसी जो व्यक्ति अपनी सहज स्थिति से दौड़ता नहीं है उसमें स्थित रह सकता है उसमें शरीरों से तादाद जोड़ने की सामर्थ्य और छोटे-छोटे मान अपमान के प्रभाव पर हम दिख जाते हैं जरा अच्छा किसी ने मेरे खिलाफ कह दिया तो उसकी डर काटने के लिए कटिबद्ध हो गए थोड़ा अच्छा मुझे खुश करने के लायक कोई बात कह दिया तो लट् हो गए लट्ठी हो जाए उसके खाते जारी करने में अपना नियम सब भूल खनने में मर्यादा है ढूँढ हो जाना तो जरा से मेरे मन के मुताबिक किसी ने कुछ कह दिया मेरे किसी कार्य की प्रशंसा कर दी तो हम हो गए उस समय लड़कूँ लट्ठू हो जाने का मतलब ये है नहीं, नहीं, मैं दूसरी बात कर रही हूँ मैं कह रही की इसका अर्थ ये है कि उसके साथ रियायत का व्यवहार करने में हम मर्यादा भूल जाए नियम भूल जाए कायदे भूल जाए जितना करना चाहिए उतना करें जितना नहीं करना चाहिए उतना भी उसको कर डालें हो गया तो जरा अपने के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी जड़ उखाड़ने के लिए कटिबद्ध हो और जरा सब खुश करने के लिए किसी ने कुछ कर दिया तो उस पर लट्टू हो गए, नियम मर्यादा कायदा सीमा हस्ती सब भूल गए तो इस तरह की दशा जो है हमारी यह क्या प्रमाणित करता है कि मुझ पर तो इस दृश्य जगत का बहुत गहरा गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ सत्संग में हम सब लोग आए जैसे आप आए हैं वैसे मैं भी आई हूँ जैसे आप सत्संग साधन के पथ अपनी दुर्बलताओं से संघर्ष करते हुए स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा में लगे है वैसे मैं भी लगी हूँ हम तुम समझा के लिए करणीय क्या है विचारणीय क्या है करणीय विचारणीय ये है कि भाई आज यदि मैंने यह पाठ लिया कि शरीर और संसार का प्रभाव मुझ पर नहीं रहना चाहिए तो क्या करना चाहिए अगर इसके प्रभाव ऐसी हम प्रभावित नहीं होंगे तो साधन सामग्री के रूप में इसका उपयोग कर सकेंगे प्रभाव ऐसी प्रभावित हो है जाते हैं तब क्या होता है तब उपयोग नहीं कर सकते तब वस्तुओं का संग्रह होने लगता है तो और शरीर की पूजा होने लगती है मानस तो भाई बहनों को जिन्होंने सत्संग को जीवन में महत्व दिया है उसका उसको का दी है उसका इम्पोर्टेंस माना है तो उनको इस बात आरोप ध्यान देना चाहिए कि सत्य के, के संग का जोरदार प्रभाव है कि देह के संग का जोरदार प्रभाव है धन के संग का जोरदार प्रभाव है तो हम सब लोग जो अपने को सत्संगी करते हैं और सतु की इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो मैं कहती हूँ की अहम रुचि अनुपा साथ जो रहा है परमात्मा माँग के प्रेम के रूप में बदलने जा रहा है इस दिशा में हमारी कितनी गति हो रही है ये सब अपने को देखना चाहिए समाधि लग गई की नहीं और क्या वो एक टेक्निकल कर्म सामने लिया जाता है की दृष्टि दृष्टि और दृष्टा ये त्रिकुटी का नाम सुख की नहीं ये तो दूर की बात अभी अभी किसान के पास देखने होंगे खाना ज्यादा प्रिय लग रहा है कि सोना ज्यादा प्रिय लग रहा है कि सामूहिक कार्य में हाथ लगाना ज्यादा प्रिय लग रहा है कि पर पीड़ा में शामिल होना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अपने संकल्प पूर्ति के खुद ऐसी छोड़कर, कर अन्य के हितकारी संकल्प की पूर्ति में भाग लेना ज्यादा अच्छा लग रहा है देखिए पता चल जाए की सकू ऐसी उत्थान की ओर जा रहे हैं कि जहाँ के कहा अटके हुए हैं ये तो पता तो चलेगा तो अहम लोग विकास के संबंध में अपने विकास के संबंध में अहम लोग अणु में कहती हूँ केवल वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करने के लिए नहीं तो कहना चाहिए कि अपने विकास के संबंध में हम लोगों को तो जागरूक रहना चाहिए तो और रात्रि का समय हो चाहे प्रातःकाल का समय हो चाहे आधी रात का समय नहीं खुल जाए तब जो भी कुछ तो समय अपने पास एकांत में शांति में मिल जाए उस शांत एकांत की घड़ी में देखना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं तो इससे आपको बहुत से बल मिलेगा रास्ता मिलेगा दिखाई देगा की हमारी दथा क्या हो गई अब कोई एक बात है और मैं सोचती हूँ कि वो बहुत जरूरी है और वो बात पूरी नहीं हो रही है तो किसी समय मुझको ऐसा लगता है कि तो भाई मुझसे व्यवहारिक ज्ञान बहुत कम है तो मैंने ठीक इंतजाम नहीं किया इसलिए ये बात पूरी नहीं है तो ऐसा जब लगता है तो अपने में सही महसूस होती है फिर जाता है तो सोचती हुई अने की अनेक बार घटनाओं से यह प्रमाणित हुआ की मेरे जान ऐसी जो बात बहुत जरूरत की थी वो आगे चलकर करके गैर जरूरी प्रमाणित हुई नहीं हो रही है मेरी सोची हुई बात तो उसमें हमको उलझना नहीं चाहिए एक मजेदार उदाहरण आपको बता दूँ एक बार मैंने बहुत जरूरी दो प्रश्न लिखे दो और दोनों पर विपरीत एड्रेस लिख दिया एड्रेस उसमें लिख दिया उसका एड्रेस उसमें लिख दिया जिसका संबोधन किया गया था उसका एड्रेस दूसरे तक और उस चिट्ठी में जो एड्रेस होना चाहिए था तो दिया। की बात है ऐसा होना नहीं चाहिए था इसके लिए बहुत कुछ बांट भी खाती थी हालांकि हमेशा उनको हटाते रहते थे समझाते रहते थे लेकिन संयोग की बात है चली गई और से जिस काम के लिए वो काम पूरा जिनके पास भेजना था उनके पास न जा के दूसरी जगह सिक्ठी पहुँच गयी तो जहां पहुँच गई वही तो काम होगा इसलिए काम उनका पूरा हो जाए ये तो एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ लेकिन ईश्वर विश्वास के साथ अपना सही संकल्प इतना जबरदस्त पकड़ करके रखना भी ठीक नहीं क्या जाने धान की वृद्धि ऐसी मेरे लिए क्या हितकारी है तो अगर सही बात मेरे से बहुत जरूरी लग रही है और नीत पूरी हो रही है सावधानी को मुझे अवश्य रखना है लेकिन उसका क्या परिणाम हो रहा है उसमें बहुत संतुलित रहना चाहिए तो सही लगता है बताया तो तो है कि भाई करने में अपना अधिकार है और सफलता विद्या के हाथ है तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन बातों से अपने को उलझना नहीं चाहिए और मैं देखती हूँ कि जब प्राकृतिक दुधान पर दृष्टि चली जाती है प्रभुओं के सर्वहित दुधान पर दृष्टि चली जाती है तो, तो भीतर बहुत शांति रहती है ऐसा ठीक है अब देखना है कि इस घटना का अपने आरोप क्या तारीख बढ़ाव होता है तो संतुलन बना रहता है और मैंने मनोवैज्ञानिकोण के अपना विश्लेषण करके देखा है क्योंकि तो सार्वजनिक सत्य है यदि आप होने वाली घटनाओं को महत्व नहीं देते हैं, अपनी सहज स्थिति में शांत होकर रह सकते हैं तो आपके विचार इतने स्पष्ट हो जाते हैं कि किसी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करने में आप प्रेम और सावधानी के खिलाफ नहीं कर सकते भी बनी रहेगी सावधानी भी बनी रहेगी नहीं हो सकती है और व्यक्ति संकल्प और पूर्ति से क्षुद्ध हो जाए मेरे को कोई चीज ही नहीं समझता मेरा कोई स्थान ही नहीं है मेरा कोई महत्व ही नहीं है मुझ पर कोई कुछ चिंता ही नहीं है हम तो इतना करके ही खुलेंगे हम तो इतना करके ही रहेंगे इस प्रकार की बात अगर आ जाती है तो माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है बुद्धि इतनी सीमित हो जाती है कुंखित हो जाती है की एक गलती के प्रभाव ऐसी एक संकट आया था उस संकट ऐसी अस्त व्यस्त हो जाने के कारण हजार संकट आदमी मोल ले है ये तो सतसंग का प्रभाव अतूक है जिस किसी ने किया वह अवश्य ही सफल हुआ और स्वामी जी महाराज ने कहा है कि एक बार का किया हुआ सत्संग सदा के लिए हो जाता है एक बार का एक बार किसी ने स्वीकार किया से आत्मीय सम्बंध को तो प्रेम में मिला करके ही खत्म होगा बीच में कहीं वो छोड़ा नहीं आपका साथ, कभी नहीं तो एक बार का किया हुआ सक्षम सदा के लिए हो जाता है इतना अच्छा होता कि हम सब लोग अपनी वर्तमान दशा में जहाँ है वहीं से आगे कदम बढ़ाने के लिए किसी भी रूप में किसी एक सत्य को स्वीकार करने वो तो अभी से इसी क्षण से हमारी आर्थिक प्रगति आरंभ हो जाए घटनाओं का प्रभाव परिस्थितियों का प्रभाव इच्छाओं की पूर्ति आपूर्ति का प्रभाव सब तत्काल ही खत्म हो जाना चाहिए खत्म हो जाना चाहिए हर प्रकार से अचह और अचिंतन हम हो गए की नहीं हो गए इसका विश्लेषण जरूरी नहीं है लेकिन होने वाली घटनाओं को आने जाने वाले दृश्यों को निशा जानना ये बहुत जरूरी उसकी निस्कारता ऐसी ही अपने में ये बल आता है कि उसको बनने बिगड़ने की परवाही कर दे एक घटना सुनाई थी उन लोगों को तो आज लोगों ने भी सुना होगा आग लग गई और गरीब सवा लाख डेढ़ लाख की संपत्ति जल गई तो सब लोग आश्रम बाकी लोग हरे डॉक्टर के होते ही है घर आश्रम में घबरा दे माताजी क्या होगा क्या होगा ये कैसे होगा कैसे होगा माताजी जी चुप चाप गंभीर देख रही है दृश्य घंटों के बाद दो चार दिन को नहीं बीते दो चार घंटे बीते होंगे कोई व्यक्ति आया और तीन लाख संपत्ति खर्च करने के लिए माता जी से करने लगा अच्छे पान में ये धन लगा दीजिए वाला तो से चला गया माता जी अकेले उमड़े हुए हृदय से परमात्मा ऐसी लगे अरे भाई इतनी जल्दी क्या थी इतनी जल्दी आपने क्यों भेज दिया थोड़ा और अच्छा हमारी क्या दशा हो रही है उसे तो जरा हम और देखते ईश्वर विश्वास निश्चित वो होते हैं वे इस प्रकार के प्रतिकूल घटनाओं में भी विक्रेट नहीं होगा अब क्या होगा हो अगर मैंने अपना अहम जोड़ा होगा सेवा कार्य के साथ संस्था के साथ आश्रम के साथ अपना अहम लगाया होगा मेरे करने से चल रहा है मेरे संभालने से संभल रहा है तो कोई आए भी घाटा लगेगा तो हमारे होश वो हो जाएंगे। नहीं नहीं अपने को परमात्मा का सेवक माना होगा मालिक की हुई संपत्ति का साधन दृष्टि से उपयोग करना है मुझे ऐसा अपने को माना होगा तो आर्थिक क्षति ऐसी तो मुझे क्यों भला होगी मालिक क्या उस क्षति से अनजान है मालिक क्या उस क्षति की पूर्ति में असमर्थ है दिख? नहीं है। मालिक अनदान भी नहीं है और असमर्थ भी नहीं है तो ये बातें हम ज्यादा यह प्रकाश डालते हैं कि हम इतने उच्च क्षति के घाटक कभी तक नहीं समझ सके राजकुमार सिद्धार्थ की तरह एक मृतक को देखा तो सब सब जीवित शरीरों में मुक्ति का दर्शन हो गया मान लीजिए इस प्रति के साधक नहीं हुए तो हम जिसके हैं उस से हमारे विकास के लिए परमात्मा ने इंतजाम कर दिया भाई प्रवृत्ति का राग नहीं छोड़ सकते थे तो मोह का कुम्ब छोड़ करके भगवत ना आश्रम का कुटुम्ब में रहो कमाई हुई संपत्ति का लहर छोड़ दो, सार्वजनिक संपत्ति के ट्रस्टी बनकर काम करो किसने किया ये येदान प्रकृति ने किया है परमात्मा ने किया है एकदम ऐसी सहारा छोड़ने का साहस नहीं है तो व्यक्तिगत सम्पत्ति और... का संग्रह और व्यक्तिगत संपत्ति का लहर छोड़ दो, और राज निवृत्ति के लिए सार्वजनिक सम्पत्ति के ट्रस्टी बनकर काम करो इंतजाम हमारे उसी मालिक ने किया जिससे मेरा विकास अभिष्ट है ऐसा जब हम करने चले है तो हानि और लाभ से व्यक्तित्व में संतुलन सह गए इतने इतनी छठी छठी बातों ऐसी अहम रुचि उनके विस्तृति का नाच होता है उसमें उदारता आती है उसमें निर्दोषता आती है उसमें कुमलता आती है और वो जब शुद्ध हो जाता है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो अनंत की विभूतियों से मिल करके अनंत के समान अलग हो जाता है अनिश्य सत्य भी नित्य प्रेम से हाथ में बदल जाते हैं जब इतिहास प्रसिद्ध सत्य है मीराजी का लाभ संसार नहीं हुआ उन्होंने द्वारकाधीश के सामने एक से तो और अंत में कहा मिल नहीं की गये उनके हृदय का प्रेम इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया कि की द्वारकाधीश की उनको अपने में मिलाए बिना रह नहीं सके तो मीला जी अनौचित प्रेम रूपी में रूप की अहम भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर भी प्रेम के प्रभाव से प्रेम के धातु में परिवर्तित होकर की चर्चा है इतिहास प्रसिद्ध अनौचित तत्व को अपने में रखते हुए भी हम संसार ठोकरे खाते सकते हैं, अपमान करते सकते हैं, दुखी होते फिर हैं। ये बड़े दुखी बात है इसको हम सब लोग छोड़ दें और चतुर्थ प्रभु के प्रेम का पात्र बनना चाहते ही है तो जहाँ हमारा खत्म है जितना विकास अब तक हो चुका है उसके आगे के लिए क्यों तो कर सकते है करते ही जान पात्रता और सबसे ही उनके प्रेम की लहरियों का स्पर्श हमें अनुभव होने लगेगा और जब आ जाता है इसकी विस्मृति की मधुरता में तो जब जीवन भर जाता है इस संसार की विस्मृति अपनी आप हो जाती है फिर और भाइयों हम लोग सत्य की चर्चा करने बैठे हैं चर्चा चर्चा है उसका अनुसरण जब हम करते हैं तब वह सत्संग कहलाता है और संतवाणी में मैंने ऐसा सुना एक बार महाराज जी ने कहा कि एक बार का किया हुआ सत्संग सदा के लिए हो जाता है बार बार सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती एक बार यदि सत्य को किसी रूप में हमने स्वीकार कर लिया तो वह सदा के लिए हो जाता है सुना है मैंने आनंदमयी माँ के पास भी अगर कोई तो सागर जाता है तो पहले वो पूछ लेती है कि तुमने गुरु बनाया है अगर वो कहे कि हाँ तो उसको ये सलाह देती है कि तुम्हारे गुरु ने जो बताया है उसी को करो फिर अपने को में नहीं जुड़ती तुम्हारे गुरु ने जो बताया है उसी को करो मैंने सवरी जी की कथा सुनी है उनके गुरु ने कर दिया था मतंग ऋषि ने किशोरी जी मेरा तो अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है तो आप ही उसी आश्रम में रहिएगा भगवान यही मिलेंगे आपको तो बातें की नहीं है ऐसी बातचीत हम लोगो ने कितनी बार की है तो गुरु ने ऐसे कह दिया और उन्होंने पकड़ लिया तो सारी जिंदगी हम लोगों की तरह अपने निपत्र था कौन तो तो किसी को कौन भरी में कितने बजकर कितने मिनट पर आएंगे तो को था। केवल सुन लिया गुरु ने कहा है कि आप यहीं रहिएगा इसी आत्मा में भगवान नहीं मिलेंगे आपको तो प्रभु आ रहे हैं प्रभु आ रहे हैं प्रभु आ रहे हैं ऐसी है। अखंड प्रतीक्षा की संध्या समय दीपक जला के कुया के दरवाजे पर बैठ रही है चटाई दिखा के कलता में जल रखकर थल दो में भर के तो प्रभु आ रहे, आ रहे हैं, अब आ रहे हैं अब आ रहे हैं करते करते संध्या का सवेरा हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता कि कब रात बीत गई। तो उस श्रद्धा ने गुरु के वाक्य की स्वीकृति में उनको भगवान से मिला करके ही छोड़ा प्रभु से मिलकर इस पार्थिव शरीर का अंत करके ही वे अनंत से मिलकर अनंत हो गई तब तक जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक एक बार का सुना हुआ गुरु का वाक्य उनके साथ रहा तो महाराज जी ने ऐसे ऐसे अनमोल वचन हम लोगों को सुनाए एक बार का सुना हुआ सदा के लिए हो जाता है अब एक और शिष्य की कथा सुनिए साधक थे गुरु के पास गए ये कल्पना नहीं है महाराज जी की जाने हुई कथाएं हैं बहुत दिनों तक उन्होंने गुरु की सेवा की पात्रता प्राप्त करने के लिए पहले के लोग जा करके गुरु से प्रश्न नहीं करते थे उनको उन पर दबाव नहीं डालते थे कि मुझको शिष्य बना लो प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब तो गुरु मुझे शिष्य बनाने के योग्य समझेंगे तब दिक्कत देंगे तब मैं जाऊँगा तो वो गुरु की सेवा में रहे कुछ समय बीता तो गुरु ने बुलाया उनको और मंत्र दे दिया शिष्य की बनावट के अनुसार निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना का मंत्र उनको दे दिया कह दिया सिवाय ब्रह्म के और कुछ नहीं जब जाने लगे वापस तो गुरु ने फिर से बुलाया और कहा कि बेटा देखो जो गुरु का मंत्र होता है वो किसी को बताया नहीं जाता है तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हो गया वो आश्चर्य आश्चर्यचकित होकर गुरु की ओर देखने लगा कहने लगा महाराज आपने कहा है कि खिरा ब्रह्म ऐसी और है नहीं तो मैं कहूँगा किससे आप मना कैसे कर रहे हैं कि किसी को कहना हो और तो कोई तो तो है ही नहीं तो मैं किससे कहूँगा कहने के लिए कोई नहीं तो किसी से नहीं कहना एक बार का किया हुआ सत्संग सगा के लिए हो जाता है और हम लोग साल में दो चार बार आयोजन जो कर रहे हैं बैठकर कर सत्य की चर्चा कर रहे हैं भगवत चर्चा कर रहे हैं यह क्या है बार बार कहने की और बार बार सुनने की क्यों जरूरत पड़ रही है तो मानव सेवा संघ के सिद्धांत के अनुसार यह जो सामूहिक रूप से बैठ करके सत्य पर विचार करने की बात है यह सत नहीं है यह सत्य की चर्चा है हम लोग तैयारी कर रहे हैं, विचार को स्पष्ट कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं जिस दिशा में जिस दिशा में अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके उस समाधान की चर्चा कर रहे हैं। जहाँ पर अपने जीवन में सागुन के जिस स्तर पर अपने में रुकावट मालूम होती है उस रुकावट का कारण खोज रहे हैं, उसके निवारण के उपाय ऐसी खोज रहे हैं।